श्रेष्ठ देवगण, मैं सदा आप लोगों का कल्याण ही करता रहता हूँ, यहां तक कि जो महान, अत्यंत उग्र एवं घोर तप करता हूँ, वह भी आप लोगों के लिए ही करता हूँ। जो आप लोगों से विदेश करते हैं, वे मेरे भी घोर शत्रु हैं। इसलिए जो आप लोगों को कष्ट देने वाले हैं, वे कितने ही घोर पराक्रमी क्य मुझे उनका अंत और आपका श्रेय संपादन करना चाहिए महादेव जी द्वारा प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा सहित समस्त भाग्यशाली देवताओं ने महाभाग शंकर जी से कहा भगवन भयंकर पराक्रमी उन असुरों ने अत्यंत भीषण तप किया है जिसके प्रभाव से वे हमें कष्ट दे रहे हैं इसलिए हम लोग आपकी शरण में आप तो जानते ही हैं दिति का पुत्र मय स्वभावतः कला प्रिय है उसने ही पीले रंग के फाटक वाले उस त्रिपुर नामक दुर्ग का निर्माण किया है उस त्रिपुर का आशय लेकर दानव वरदान के प्रभाव से निर्भय हो गई हैं महादेव वे हम लोगों को इस प्रकार कष्ट दे रहे हैं मानो अनाथ नौकर हों उन दानों ने नंदन आदि जितने उद्यान थे उन सब को विनष्ट कर दिया तथा रंभा आदि सभी श्रेष्ठ असराओं का अपहरण कर लिया महेश्वर वे इंद्र के वाहन तथा दिशा गज कुमुद अंजन वामन और इरावत आदि गजेंद्रों को भी छीन ले गए इंद्र के र जो मुख्य असुर थे उन्हीं भी वे असुर हरण कर ले गए और अब वे घोड़े दानों के रथ में जोते जाते हैं कहां तक कहें हम लोगों के पास जितने रथ जितने हाथी जितनी स्त्रियां और जो कुछ भी धन था हमारा वह सब दैत्यों ने अपहरण कर लिया है और अब हम लोगों के जीवन में भी संदेह उत्पन्न हो गया इंद्र आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर त्रिनेत्रधारी वरदायक वृषवाहन देवीश्वर शंकर ने देवताओं से कहा, देवगण आप लोगों का दानों से उत्पन्न हुआ महान भय दूर हो जाना चाहिए। मैं उस त्रिपुर को जला डालूँगा, किंतु मैं जो कह रहा हूँ वैसा उपाय कीजिए यदि आप लोग मेरी द्वा� तो मेरे लिए समस्त साधनों से संपन्न एक रथ सुसज्जित कीजिए अब देर मत कीजिए दिगवासा शंकर जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा सहित उन देवताओं ने महादेव जी से बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली फिर तो वे एक उत्तम रथ का निर्माण करने में लग गए उन्होंने पृथ्वी को रथ रुद्र के दो पारस्वचरों को दोनों कुबेर मेर को रथ का शिरह स्थान और मंदर को धूरा बनाया सूर्य और चंद्रमा रथ के सोने चांदी के दोनों पहिए बनाए गए ब्रह्मा आदि ऐश्वर्यसाली देवों ने शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष दोनों से रथ की दोनों नेमियाँ बनाई देवताओं ने कंबल और अस्वतर नामक नागों से परिवेष्टित कर दोनों बगल के पक्ष यंत्र बनाए शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल तथा शनिश्चर ये सभी देव श्रेष्ठ उस पर विराजित हुए उन देवताओं ने गगन मंडल को रथ का सौंदर्यशाली बरूत बनाया सर्पों के नेत्रों से उसका त्रिवेणु बनाया गया जो सुवर्णकाशा � वह मणि मुक्ता और इंद्रनील मणि के समान आठ प्रदान देवताओं से घिरा था। गंगा, सिंधु, शताद्रु, चंद्रभागा, इरावती, बिदस्ता, विपाशा, यमुना, गंडकी, सरस्वती, देवी का तथा सरियू इन सभी श्रेष्ठ नदियों को उस रथ में बेरुस्थान पर नियुक्त किया गया धतराष्ट के वंश उत्पन्न होने वाले जो नाग थे, बाधने के लिए रस्ती बने हुए थे जो वासुकी और रयवत के वंश में उत्पन्न होने वाले नाग थे वे सभी दर्प से पूर्ण और शीघ्रगामी होने के कारण नाना प्रकार के सुंदर मुख वाले बाण बनकर धनुष की तरकसों में अवस्थित हुए सबसे उग्र स्वभाव वाली सुरसा देवशूनी शर्मा कद्रुप बिनता सुचि तृषा भुक्षा तथा सबका शमन करने वाली मृत्यु ब्रह्महत्या गोहत्या बालहत्या और प्रजाह्वय ये सभी उस समय गदा और शक्ति का रूप धारण कर उस देवरथ में उपस्थित हुए कृत युग का जुआ बनाया गया चातुरहोत्र यज्ञ के प्रायोजक लीना सहित चारों वर्ण स्वर्णमय कुंडल हुए उस युग सदृश युवा को रथ के शीर्ष और उसे बलवान धृतराष्ट्र नाग द्वारा कसकर बांध दिया गया ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये चारों वेद चार घोड़े हुए अन्नदान आदि जितने प्रमुख दान हैं वे सभी उन घोड़ों के हजारों प्रकार के आभूषण बने पद्मद्वय कक्षक करकोटक धनंजय ये नाग उन घोरों के बाल बांधने के लिए रस्सी हुए ओंकार से उत्पन्न होने वाली मंत्र यज्ञ और कर्तु रूप क्रियाएं उपद्रव उनकी शांति के लिए प्रायश्चित पशुवंध तथा इस्तिया यज्ञोपवीत आदि संस्कार ये सभी उस सुंदर लोक रथ में शोभा वृद्धि के लिए मड़ी मुक्ता और मूंगे के रूप में उपस्थित हुए ओंकार का चाबुक बना और वसत्कार उसका अग्रभाग हुआ। सिनीवाली चतुर्दशी आमा कुहु अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी राका शुद्ध पूर्णिमा तिथि तथा शुभ दायिनी अनुमति प्रतिपदयुक्त पूर्णिमा ये सभी घोड़ों को रथ में जोतने के लिए रस्तियां और बागडोर बनी उसमें काले पीले श्वेत और लाल रंग की जो वायु के बेग से फहरा रही थी छहो ऋतुओं सहित संवस्तर का धनुष बनाया गया अंबिका देवी, उस धनुष की कभी जीड़ ना होने वाली सुदृढ़ पतिन्चा हैं। भगवान रुद्र कालस्वरूप हैं, उन्हीं को संवस्तर कहा जाता है। इसी कारण अंबिका देवी काल रात्रि रूप से उस धनुष की भी ना कटने वाली प्रतिनिध बनी त्रिलोचन भगवान शंकर जिस बाण से अंतरभाग सहित त्रिपुर को जलाने वाले थे वह श्रेष्ठ बाण विष्णु सोम अग्नि इन तीनों देवताओं के संयुक्त तेज से निर्मित हुआ था उस बाण का मुख अग्नि और फाल अंधकार विनाशक चंद्रमा थे चक्रधारी विष्णु का तेज समूचे बाण में व्याप्त था इस प्रकार वह बाण तेज का संबंधित रूप था उस बाण पर नागराज वासुकी ने उसके पराक्रम की वृद्धि एवं तेज की स्थिरता के लिए अत्यंत उग्र विष उगल दिया था इस प्रकार देवगण दिव्य प्रभाव से उस दिव्य रथ का निर्माण कर लोकाधिपति शंकर के निकट जाकर इस प्रकार बोले दानों रूप शत्रुओं के विजेता भग यह इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं की आपत्ति से रक्षा करेगा। सुमेरु गिर के शिखर के समान उस उत्तम त्रयलोक के रथ को देखकर भगवान शंकर ने उसकी प्रशंसा करके देवताओं की प्रशंसा की। और पुनः उस रथ का निरीक्षण करने लगे, वे बार-बार रथ के प्रत्येक भाग को देखते और बार-बार उसकी प्रशंसा करते थे। तत्पश्चात् देवताओं के अधीश्वर सैन भगवान शंकर ने इंद्र सहित देवताओं से कहा, देवगण आप लोगों ने जिस प्रकार मेरे लिए रथ की सारी सामग्रियों से युक्त इस रथ का निर्माण किया है, इसी की किसी सारथी का भी विधान कीजिए। देवाध देव शंकर के ऐसा कहने पर देवगण ऐसे व्याकुल हो गए, मानो वे बाणों से बीत गए हों। उन्हें बड़ी चिंता हुई, वे कहने लगे कि अब क्या किया जाए? भला चक्रधारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त दूसरा कौन देवता महादेव जी के सदृश हो सकता है? किंतु वे तो उनके बा� पर्वतों से टकरा जाने पर हांफने लगते हैं, वैसे ही सभी देवता लंबी सांस लेने लगे और कहने लगे कि यह कार्य कैसे सिद्ध होगा? इतने में ही उन देवताओं के बीच देव-देव अग्रज ब्रह्मा बोल उठे, सारथी मैं होऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने लोकनाथ शंकरजी के रथ में जुते हुए घोड़ों की वाघड़ोर पकड़ ल उस समय ब्रह्मा के हाथ में चाबुक लिए हुए सारथी के स्थान पर स्थित देखकर गंधर्वों सहित देवताओं ने महान सिन्धनाद किया तदनंतर पितामह ब्रह्मा को रथ पर स्थित देखकर विश्वेशवर भगवान शंकर उपयुक्त सारथी मिला ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ हुए